महाभारत सभा पर्व राजसूयारंभ पर्व त्रयोदशोध्याय युधिष्ठिर का राजसूय विषयक संकल्प और उसके विषय में भाइयों मंत्रियों मुनियों तथा श्रीकृष्ण से सलाह लेना व सम्पावाचन ऋषे सदवचनम श्रुवा न स युधिष्ठि चिंतन राजसुयेम अलभे शर्म भारत वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मे देवर्षि नारद का वह वचन सुनकर युधिष्ठि ने लंबी सांसें खींची। खींचीं यज्ञ के संबंध में चिंतन करते हुए उन्हें शांति नहीं मिली राजजर्षि संसवा महिमान यज्व कर्म भी पुण्योक्राति समीक्षत हरिश्चंद्र राजर्षि रोचमा विशेषत यज्वान विशेषतः राजजसूय से मेयस राजसूय यज्ञ करने वाले महात्मा राजर्षियों की वैसी महिमा सुनकर तथा पुण्य कर्मों द्वारा उत्तम लोगों की प्राप्ति होती देखकर एवं यज्ञ करने वाले राजर्षि हरिश्चंद्र का महान तेज तथा विशेष वैभव एवं आदर सत्कार सुनकर उनके मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा हुई युद्धिठिर युद्धिष्ठिर तथा सर्वान अर्चयत्वा सभाषद प्रत्यर्चित सर्व यज्ञाएव मनोलधे तदनंतर युधिष्ठिर ने अपने समस्त सभासदों का सत्कार किया और उन सब सदस्यों ने भी उनका बड़ा सम्मान किया अंत में सबकी सम्मति से उनका मन यज्ञ करने की ही संकल्प प्रदृढ हो गया स राज सूयम राजेन्द्र कुरुणाम आहरत प्रवण चक्रे मन संचि राजेन्द्र ने उस समय बार बार विचार करके यज्ञ के अनुष्ठान में ही मन लगाया उजा, धर्म मेंवाचित किम हितम सर्वोकाना भविदित मनोद थे अद्भुत बल और पराक्रम वाले धर्मराज ने पुनः अपने धर्म का चिंतन किया और संपूर्ण लोकों का हित कैसे हो इसी ओर वे ध्यान देने लगे अनु युधिष्ठिर युदेश्ट्र समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे वे सारी प्रजा पर अनुग्रह करके सबका समान रूप से हित साधन करने लगे सर्वेशम दियताम देपम साधु धर्मेत धर्मेति नान्युएत भाषितम क्रोध और अभिमान से रहित होकर राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कह दिया कि देने योग्य वस्तुएं सबको दी जाए अथवा सारी जनता का पावना ऋण चुका दिया जाए उनके राज्य में धर्मराज आप आपधन्य हैं धर्मस्वरूप युधिष्ठिर आपको साधुआ इसके सिवा और कोई बात नहीं सुनी जाती थी एवं गति तत पितरी व ते दतोश्यजात शत्रुता उनका ऐसा व्यवहार देख सारी प्रजा उनके ऊपर पिता के समान भरोसा रखने लगी उनके प्रति द्वेष रखने वाला कोई नहीं रहा इसीलिए वे अजात शत्रु नाम से प्रसिद्ध हुए नरेन्द्रस्य भीमस्य ग्रहाम सेलना शत्रुण क्षपाच विभत्सो सभ्यसाचिन धीमता सह देश धर्मुशना वैनियात नकुस्या स्वभात अविग्रहीतया स्वधर्मनता सदा निकावर्षा शीताश्च आ सज्जनपदास्तथा महाराज युधिष्ठिर सबको आत्मीयजनों की भांति अपनाते भीमसेन सबकी रक्षा करते सभ्य साथी अर्जुन शत्रुओं के संहार में लगे रहते बुद्धिमान सहदेव सबको धर्म का उपदेश दिया करते और नकुल स्वभाव से ही सबके साथ विनयपूर्ण बर्ताव करते थे इससे उनके राज्य के सभी जनपद कलहशून्य निर्भय स्वधर्मपरायण तथा उन्नतिशील थे वहां उनकी इच्छा के अनुसार समय पर वर्षा होती थी वार्ध से यज्ञ सत्व निः गोरक्षम बड़े सज्ञे राज अनुकर्ष निष्कर्ष व्याधिवक मूर्छनमेव तत्र से धर्म निध्य युधे उन दिनों राजा के सुप्रबंध से व्याज व्याज की आजीविका यज्ञ की सामग्री गोरक्षा खेती और व्यापार इन सब की विशेष उन्नति होने लगी निर्धन प्रजाजनों से पिछले वर्ष का बाकी कर नहीं लिया जाता था तथा चालू वर्ष का कर वसूल करने के लिए किसी को पीड़ा नहीं दी जाती थी सदा धर्म में तत्पर रहने वाले युधिष्ठिर के शासनकाल में रोग तथा अग्नि का प्रकोप आदि कोई भी उपद्रव नहीं था दस्युभ्यो वंचकेभ्य राग्य प्रति परस्परम राजवल्लभत नासूयत मृषाकृतम लुटेरों से ठगों से राजा से तथा राजा के प्रिय व्यक्तियों से प्रजा के प्रति अत्याचार या मिथ्या व्यवहार कभी नहीं सुना जाता था और आपस में भी सारी प्रजा एक दूसरे से मिथ्या व्यवहार नहीं करती थी प्रिय कर्तुम उपस्था तुम बलिकर्म स्वकर्मजम अभिहर तुम नृपाषट पृथक जाते नए गि वह वृद्धि धर्म निधिष्ठिरे काम तो दूसरे राजा लोग विभिन्न देश के कुलीन वैश्यों के साथ धर्म राज्युधिष्ठिर का प्रिय करने उन्हें कर देने अपने उपार्जित धन रत्न आदि की भेंट देने तथा संधि विग्रहादि छह कार्यों में राजा को सहयोग देने के लिए उनके पास आते थे सदा धर्म ही लगे रहने वाले राजा युधिष्ठिर के शासनकाल में राजस्वभाव वाले तथा लोभी मनुष्यों द्वारा इच्छा अनुसार धन आदि का उपभोग किए जाने पर भी उनका देश दिनों दिन उन्नति करने लगा सर्वव्यापी सर्वगुण सर्व ही सर्व राजा युधिष्ठिर की ख्याति सर्वत्र फैल रही थी सभी सद्गुण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे वे शीत एवं उष्ण आदि सभी द्वंद्वों को सहने में समर्थ तथा अपने राजोचित गुणों से सर्वत्र सुशोभित होते थे यृत सम्राट भ्राज महानो मा महायशा यृत मातृत अनुरक्ता प्रजा आसन नागोपाला प्रकाशित होने वाले वे महायशस्वी सम्राट जिस देश पर अधिकार जमाते वहां ग्वालों से लेकर ब्राह्मणों तक सारी प्रजा उनके प्रति पिता माता के समान भाव रखकर प्रेम करने लगती थी वह सम्पावन मना भ्रतृचता वर राज प्रति तद पुन पुनपृक्षत वैश्व पाजी कहते हैं जन्मे वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उस समय अपने मंत्रियों और भाइयों को बुलाकर उनसे बार बार पूछा राशि यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है ते प्रक्षमाना सहितावो मंत्रिणस्तदा युधेश्चर महाप्राज यो मृतम इस प्रकार पूछे जाने पर उन सब मंत्रियों ने एक साथ यज्ञ की इच्छा वाले परम बुद्धिमान से उस समय यह अर्थयुक्त बात कही ये नृपति तेन राजा पिता कृष्णम सम्राट गुणमीथती महाराज राष्ट्र यज्ञ के द्वारा अभिषिक्त होने पर राजा वरुण के गुणों को प्राप्त कर लेता है इसलिए प्रत्येक नरेश उस यज्ञ के सम्राट के समस्त गुणों को पाने की अभिलाषा रखता है सम्राट समय मनते ना तो सम्राट के गुणों को पाने के सर्वथा योग्य हैं अतः आपके हितैषी सुहृद आपके द्वारा राष्ट्रीय यज्ञ के अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ मानते हैं तस्य तस स्वाधीन छत्र तस्ते संत उस यज्ञ का समय छत्र संपत्ति यानी सेना आदि के अधीन है उसमें उत्तम व्रत का आचरण करने वाले ब्राह्मण सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि की स्थापना के लिए छह अग्निवेदियों का निर्माण करते हैं। प्राप्नुते चोजते जो उस यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह दर्वी होम अर्थात अग्निहोत्र आदि से लेकर समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है एवं यज्ञ के अंत में जो अभिषेक होता है उससे वह यज्ञकर्ता नरेश सर्वजीत सम्राट कहलाने लगता है समर्थो से महाबाहो सर्वेते ते वसगा महाराज राजसूय वापस से महाबाहो आप उस यज्ञ के संपादन में समर्थ हैं हम सब लोग आपकी आज्ञा के अधीन हैं महाराज आप शीघ्र ही राजसुय यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे अविचार्य महाराज राजसूय मन करू इव सुहृद सर्वे पृथक च सहचा भ्रुवन अतः किसी प्रकार का सोच विचार न करके आप राजसूय के अनुष्ठान में मन लगाइए इस प्रकार उनके सभी सुहृदों ने अलग अलग और सम्मिलित होकर अपनी यही सम्मति प्रकट की स सर्वध पांडवस्ते सां वच शुवा विषापते ध्येष्टेष्टम च जग्राह मनसारिहा प्रजानाथ शत्रुसूदन पाण्डुनंदन युधिष्ठिन्का यह साहसपूर्ण प्रिय एवं श्रेष्ठ वचन सुनकर उसे मन ही मन ग्रहण किया श्रुवा सुहृदच्त जान्चाप्याम क्षम पुनः पुनर्मनोद्रे राजजसुजाज भारत भारत उन्होंने श्रोदों का वसमति सूचक वचन सुनकर तथा यह भी जानते हुए कि राजु यज्ञ अपने लिए साध्य है उसके विषय में बारंबार मन ही मन विचार किया सी पुनर्धि महात्मा भी मंत्री चापि सही तो धर्मराजो युधिषि मंत्र फिर मंत्रणा का महत्व जानने वाले बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों महात्मा ऋत्विजों मंत्रियों तथा धौम्य एवं व्यास आदि महर्षियों के साथ उस विषय पर पुनः विचार करने लगे युधिषि राज्य सम्राटर साकतं नामक किसी सम्राट के ही योग्य है तो भी मैं उसके प्रति श्रद्धा रखने लगा हूं अतः आप लोग बताइए मेरे मन में जो यह राज राजस्व यज्ञ करने की अभिलाषा हुई है कैसी है एवं वै समवाच एव मुक्ता वै सम्पायन जी कहते हैं कमल ने अंजन विजय राजा के इस प्रकार पूछने पर भी सब लोग उस समय धर्मराज राजुधिष्ठिर से जो बोले अर्तमस धर्म ज राजसूय महाक्रतम अथव मुक्त मृत्यु एक तद्वज प्रत्यपूजन धर्मज्ञ आपसु महायज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं ऋत्विजों तथा महर्षियों ने जब राजा युधिष्ठे से इस प्रकार कहा तब उनके मंत्रियों और भाइयों ने उन महात्माओं के वचन का बड़ा आदर किया सतुराजा स तो राजा महाप्राज पुनरेवात्मत्मान भोजो विमृषे पाथो लोका हित काम साम्योगं समे देश कालो व्यगम विमृत सम्यकियान प्राजो न सीदति नी यत्मा विश्चयानता कार्य मुद्वन स निश्चया कार्य से कृष्णमे जनादनम सर्वोकात्म मा मन सा हरि मन को वश में रखने वाले महाबुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से पुनः इस विषय पर मन ही मन विचार किया जो बुद्धिमान अपनी शक्ति और साधनों को देखकर तथा देश काल आय और व्यय को बुद्धि के द्वारा भली भांति समझ करके कार्य आरंभ करता है वह कष्ट में नहीं पड़ता केवल अपने ही निश्चय से यज्ञ का आरंभ नहीं किया जाता ऐसा समझकर यत्नपूर्वक कार्यभार वहन करने वाले युधिष्ठिर ने उस कार्य के विषय में पूर्ण निश्चय करने के लिए जनार्दन भगवान श्री कृष्ण को ही सब लोगों से उत्तम माना और वे मन ही मन उन अप्रमेय महाबाहू श्रीहरि की शरण में गए जो अजन्मा होते हुए भी धर्म एवं साधु पुरुषों की रक्षा आदि की इच्छा से मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे पांडवतर्कया सकर्म भेद संतै ना से किंचित अभिज्ञातम नास्य किंचित अकर्मज पांडुनंदन युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण के देवपूजित अलौकिक कर्मों द्वारा यह अनुमान किया कि श्रीकृष्ण के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है तथा तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे वे कर न सके न स किचन्न विषहेदी तेषसमत सूताक बुद्धिम कृत्वा पार्थो युधिष्ठिरः युधिष्ठि गुरदूतगुरव प्राइनोदूतमंजसा शीघ्रगे ना सूत प्राप्य यादवान्का कृष्ण द्वारा सामचत उनके लिए कुछ भी असह्य नहीं है इस तरह उन्होंने उन्हें सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ माना ऐसी निश्चयात्मकता बुद्धि करके कुंती नंदन युधिष्ठ ने गुरुजनों के प्रति निवेदन करने की भात दी समस्त प्राणियों के गुरु श्री कृष्ण के पास शीघ्र ही एक दूध भेजा वह दूध शीघ्र द्वारिका वासी श्री कृष्ण से द्वारिका में ही मिला सभुज उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़ भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार निवेदन किया दूतवाच धर्म राज्य व्यासादी सह पांचाल मास सहित भ्रात सर्वश तदर्शन तद महाबाह दूत ने कहा महाबाहू ऋषिकेश धर्मराज युधिष्ठिर धौम्य एवं व्यास आदि महर्षियों द्रुपद और विराट आदि नरेशों तथा अपने समस्त भाइयों के साथ आपका दर्शन करना चाहते हैं वै सम्पायन वाच इंद्रसेन चुता वै सम्पायन जी कहते हैं दूत इंद्रसेन की यह बात सुनकर यदुवंश शिरोमणि महाबली भगवान श्री कृष्ण दर्शनाभिलाषी युधि के पास स्वयं भी उनके दर्शन की अभिलाष शा से दूत इंद्रसेन के साथ इंद्रप्रस्थ नगर में आए व्यतीत विविधा देशानवाहन मार्ग में अनेक देशों को लांगते हुए वे बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़ रहे थे उनके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे इंद्र पार्थम पार्सम अभ्य गना स गृहे पितृव भ्रात्रा धर्मराजेन पूजि भीमेन चतोपा तो सुसारम प्रीतिमा पिता भगवान जना इंद्रप्रस्थ में आकर राजा युधिष्ठिर से मिले पुफेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर तथा भीमसेन ने अपने घर में श्रीकृष्ण का पिता की भांति पूजन किया तत्पश्चात तो श्रीकृष्ण अपनी बुआ कुंती से प्रसन्नता पूर्वक मिले प्रीतः प्रीतेन सुहृदारे सही अर्जुन न सामभ्या पर्युपाशिता तनंतर प्रेमी सुहृद अर्जुन से मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए फिर नकुल सहदेव ने गुरु के भाती उनकी सेवा पूजा की तम विश्रांत शुभेदय क्षण धर्मराज समागम स्व प्रयोजनम इसके बाद उन्होंने एक उत्तम भवन में विश्राम किया थोड़ी देर बाद जब वे मिलने के योग्य हुए और इसके लिए उन्होंने अवसर निकाल लिया तब धर्मराज युधिष्टर ने आकर उनसे अपना सारा प्रयोजन बतलाया युधिष्टर प्रार्थितो में प्राप्यते न बोले श्री कृष्ण मैं रासू यज्ञ करना चाहता हूँ परंतु वह केवल चाहने भर से ही पूरा नहीं हो सकता जिस उपाय से उस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है वह सब आपको ही ज्ञात है यम संभवते ये रो राजा राजसोय सी जिसमें सब कुछ संभव है अर्थात जो सब कुछ कर सकता है जिसकी सर्वत्र पूजा होती है तथा जो सर्वेश्वर होता है वही राजसा, राजा कर सकता है। तम राजसोय सुहृद कार्यमाहो समितम तब कृष्ण गिरा भवे मेरे सब सुहृद एकत्र होकर मुझसे वही रासूय यज्ञ करने के लिए कहते हैं परंतु इसके विषय में अंतिम निश्चय तो तो कुछ लोग प्रेम संबंध के नाते ही मेरे दोषों या त्रुटियों को नहीं बताते हैं दूसरे लोग स्वार्थवश वही बात कहते हैं जो मुझे प्रिय लगे ते के एव प्राय दृश्यंते जनवादा प्रयोज कुछ लोग जो अपने लिए हितकर है उसी को मेरे लिए भी प्रिय एवं हितकर समझ बैठते हैं उस प्रकार अपने अपने प्रयोजन को लेकर प्रायः लोगों की भिन्न भिन्न भिन बातें देखी जाती है तम तो हेतु त्यता क्रोधोच परम यम लोके यथावदर् परंतु आप उपर्युक्त सभी हेतुओं से एवं काम क्रोध से रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हैं अतः इस लोक में मेरे लिए जो उत्तम एवं करने योग्य हो उसको ठीक ठीक बताने की कृपा करें ये श्री महाभारती सभा पर्वि राजसुयाम्रम्ह पर्वि वासुदेवागमणे त्रयोदशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राष्ट्रीय आरम्भ पर्व के में वसुदेव आगमन विषयक तेरहवा अध्याय पूरा हुआ